पूछूं पूछू आपका हाल चाल क्या है हाल चाल क्या है बताओ जल्दी बोलो होम होम आपका हाल चाल क्या है जल्दी बोलो आदमी को निज विवेक होता है तो अपने हाल चाल को लीला मात्र समझता है सामाजिक विवेक होता है तो अपने हाल चाल को समाज की निगाहों से मापता है भक्ति का विवेक होता है तो अपने हाल चाल को जब भक्ति होती है तो अच्छा हाल मानता है भक्ति नहीं होती तो बुरा हाल मानता है लोभियों के नजर से धन होता है तो अच्छा हाल है और धन नहीं तो बुरा हाल है लेकिन ये सारे के सारे मान्यताएं छोटी मती के हैं हकीकत में पांच भूत परमात्मा के ये शरीर परमात्मा का ये विश्व परमात्मा का चांद सूरज परमात्मा के जमीन और जल परमात्मा का हवाएं परमात्मा की आंधी तूफान परमात्मा के ऐसा भय तो परमात्मा का ईश्वर के दान में ईश्वर की चीजें हैं उसमें भ्रम वश अभिमान करना ये सेठों का स्वभाव है और ईश्वर की वस्तुओं को पाकर अभिमानी बनने के लिए लालायित होना ये गरीबों का लक्षण है जय जय ईश्वर दत्त वस्तु सारा संसार जब ईश्वर का है तो ईश्वर की तो चीजें हुई भी तो ईश्वर का हुआ है तो ईश्वर के वस्तुओं को भ्रमवश वस अपना मान का मानना ये सेठों का स्वभाव है और ईश्वर के वस्तुओं को कट्ठी करके कट्ठी करने के लिए लालायट होना ये गरीबों का उसको गरीब बोलते हैं। जो लालायित हो वस्तुओं को लिए ईश्वर के सृष्टि में तो भरा भंडार है जो कहते हो अपने को जानता नहीं और वस्तुओं से लालायित होता है वस्तुओं के दाता का जिसको भान नहीं है उसको दरिद्र बोलते हैं और ईश्वर की वस्तुओं को भ्रमवश अपनी मानते हैं उसको सुधरा दरिद्र बोलते हैं। जय जय क्योंकि सच्चा सेठ तो भगवान विश्वनीयता है सारा विश्व उसी का है सब वस्तुएं उसी के अपना शरीर भी अपना नहीं है लेकिन व्यवहार में जब पूछते हैं क्या हाल चाल है तो शरीर को मैं मानते हैं। ये स्थूल शरीर अपना नहीं है ये सूक्ष्म शरीर अपना नहीं है ये कारण शरीर अपना नहीं है लेकिन हकीकत में ये अपना नहीं होते हुए भी इसको अपना मान ले तब तक तो चलो थोड़ी सी गलती है लेकिन इसी को मैं मान लेते हैं, इसी को मैं मान लेते हैं, इस कारण फिर आदमी अपनी असली मैं का आनंद अपनी असली मैं का सुख अपनी असली मैं का सामर्थ्य समझ नहीं पाता और वो आनंद और वो सामर्थ्य नहीं समझने के कारण आनंद पाने के लिए मजूरी करता है सामर्थ्य पाने के लिए दोस्ती करता है सामर्थ्य पाने के लिए सत्ता खोजता है सामर्थ्य पाने के लिए साधन खोजता है और वो खोज खोज के उसमें मेरापने का अभिमान कर करके फिर मर जाता है इसीलिए पुत्र का भी दुख दे तो समझ लो कि भगवान दया कर रहे हैं कि संसार में मोह था पत्नी कभी ठीक नहीं चलती तो भगवान कहते कि अंत में तो ये पति अगर कभी विक्षेप करता है तो भगवान की दया समझो क्योंकि यहां सब चला चली का मेला है उसमें तुम प्रीति करते उनका तुम सहारा ढूंढते हो जो विश्व का सहारा है उस विश्वेश्वर के रास्ते को छोड़कर अगर दूसरा सहारा आदमी ढूंढता या लेता है तो उसको दुखी होना पड़ता है रोना पड़ता है और जो वास्तविक में सबका सहारा है सबका सहारा तो सर्वेश्वर परमात्मा ही है जो सबका सहारा है सबका आधार है उसका सहारा अगर पकड़ लिया तो बाहर के सहारे अपने आप तुम्हारे अनुकूल हो जाए ओम एक व्यापारी खूब धनवान अपने इलाके का वो बिरला मध्य भारत में रहता था जिसको आज मध्य प्रदेश बोलते हैं एक का एक लड़का था उसकी मंगनी कराई शादी की लड़का छोटा था थोड़ा फिर बुलावा आया भगवान का पिता माता दोनों चले लड़के की तो शादी हुई कुछ समय के बाद पत्नी को बुलाया लड़का पगवर हुआ वण्य व्यापार सब संभाला सब कवर किया उम्र लायक हो गया आवाजते गाजते महल में चांदी के पलंग पर सुकोमल बिस्तर पुष्पों की छाया खूब धन था संसार में प्रवेश करने का पहला दिन उत्सव मनाया गया रात्रि हुई अपने उस महल में उस विशाल खंड में आए केवड़े के फूल से अत्र फुलेल से कमरा महक रहा है पुष्पों की शया आमंत्रित कर रही है दोनों का शरीर सुडोल था मानो साक्षात कामदेव और रति ने उस कमरे में प्रवेश किया ऐसे दोनों पति पत्नी थे ऐसा कपल था शरीर तो सुडोल था आकर्षक था मुलायम था सुंदर था लेकिन साथ साथ में कुछ समझ भी सुंदर पलंग पे बैठा पत्नी पास में बैठी एकाएक नजर स्वर्ण से मढ़े हुए आईने पे गई और उस जमाने के कारीगरों ने उस आयने के दोनों हिस्सों दोनों परखों में इसके पिता का और इसके माता का चित्र कोतर दिया था अंकित कर दिया था एक तस पर बारीकी से देखता गया अपने पिता माता का उस आयने के दोनों कोनों में नक्शी काम से बना हुआ चित्र को देखा और टप टप टप आंसू बरसने गया आंखें आंसू से भर गई छलकी और आंसू की धार बह चली बुद्धिमाता स्त्री ने देखा कि इतना खुशी का मौका था इतना प्रसन्नता का मौका था संसार में आज पहली बार प्रवेश कर रहे हैं इतनी सजावट इतना उत्सव बना था क्या हो गया नाथ एकाएक क्या हो गया बोले ऐसी कोई छोटी सी बात याद आ गई जरा हो गया कोई बात नहीं ऐसा करके बात दबाने की कोशिश लेकिन पत्नी समझ जाती कि छोटी मोटी बात में और आप जैसे ऐसे वीर को आंखों से आंसू चल पड़े पतिदेव आपका दुख हो मेरा दुख आपकी चिंता मेरी चिंता है आपकी व्याधि मेरी व्याधि है आपका शोक मेरा शोक हो क्योंकि मैं अर्धांगनी हूं मुझसे मत छुपाई बुद्धिमता थी आग्रह करने पर वो युवक यहां कूची उठाई आंसू को पूछा फिर उसी आईने के तरफ एक तप नजर निहाई और कहने लगा हे सुभद्रे हे प्रिय स्वर्ण के मरे हुए जो आयने के दोनों किनारों मेरे माता और पिता का चित्र दिखाई देता है उसको देखकर मेरी आंखें भर आई कि जब उन्होंने शादी की होगी और इसी महल में रहे होंगे हम लोग जो भोग भोगने की तैयारी कर रहे हैं वे सब भोग उन्होंने भोग लिए होंगे हम जो ऐश करने की श्री गणेश कर रहे हैं प्रारंभ कर रहे हैं वे सारे ऐश उन्होंने किए होंगे तो हम लोगों से भी उस वक्त उनके पास धन ज्यादा था सुविधाएं ज्यादा थी शरीर बल ज्यादा था तन बल, बाहु बल, बुद्धि बल, सामर्थ्य ज्यादा था अधिक भोगा होगा लेकिन आज दोनों के दोनों काल कराल के किस कोने में लुप्त हो गए सब भोगे हुए भोग उनके व्यर्थ हो गए पूरा परिश्रम और जीवन की सब उपलब्धियां उनकी आज पढ़ाई हो गए सब छोड़ छाड़ के चले गए उनके साथ कुछ गया तो नहीं जिन शरीरों से भोग भोगे वे शरीर भी उनके साथ गए नहीं अंत में वे शरीर भी उनके लिए दुख रूप हुए बुढ़ाते नहीं तो जब हमारे से बल मन बल बुद्धि बल धन बल अधिक था उनके साथ भी ये भोग गए नहीं भोग की वस्तुएं गई नहीं ये जाहो जलाली गए नहीं ये स्वर्ण के चित्र उनके साथ गए नहीं तो हमारे साथ हमारे ये कागज के चित्र कब तक चलेंगे हमारे साथ ही घड़ी भर के लिए शहनाया और तुतारियां कब तक चलेगी और तेरा सुकोमल शरीर या मेरा ये पुरुष का शरीर कब तक ऐसा बना रहेगा? पत्नी बुद्धिमत्ता थी पति का विवेक पति का न बचा वो पत्नी का भी हो गया दोनों पिता माता के सासू ससुर के चित्र को निहार कर मानो अपनी भी ऐसी ही घटना घट जाएगी फिर क्या होगा उस प्रश्नवाचक विचार में गुम से हो जाते थे फिर मन कुछ बहिर्मुख होता तो फिर चित्र को निहारते वो सासू के चेहरे को चित्र को देखती और वो पिता के चेहरे चित्र को देखता पूरी रात बीत गई विकार ने प्रवेश न किया दुल्हा दुल्हन चांदी के वलंग पर पुष्पों की शया अतर छटे हुए कामुकता उत्पन्न करने वाले सब सामग्री के बीच होते हुए निज विवेक में खड़े हैं सारी रात बीत गई विकार उनका गला नहीं दबा सका वे महाभागशाली पति पत्नी दोनों बाहर निकले दिन भर उस महल में रहे सुन मुन्न कभी कोई वैराग्य की बात करे पत्नी उसको सहयोग दे पति कहे तो पत्नी सहयोग देती है पति कहता है तो पत्नी पत्नी कहती तो पति सहयोग देता है बुढ़ापे में पिता माता जो ग्रंथ पढ़ते थे कोई वैराग्य बढ़ाने वाला पुस्तक पढ़ा था वो हाथ लग गया जिससे आठ मास का शरीर सुंदर होता है ऐसे परम सुंदर परमात्मा को छोड़कर जो शरीरों की सुंदरता के पीछे लगा है उस जैसा अभागा आदमी और कौन हो सकता है जिससे नश्वर चीजें प्यारी और आकर्षक लगती है उनको प्यार और आकर्षण देने वाला जो चैतन्य आत्मा है उसके आकर्षण को छोड़कर जो चीजों के आकर्षण में पड़ता है हुमा तिन के बड़े अभाग जेनर हरितजी विषय भजे लग गई कोई चौपाई हाथ निमग्न हो गए पत्नी पलंग के एक कोने में बैठी है और पति पलंग के दूसरे कोने में बैठा है और फिर भी चित्त में दुष्ट विकार प्रभाव नहीं डाल रहे निजी विवेक का आदर जहां हो रहा है दूसरा दिन बीता एक रात बीती एक दिन बीता दूसरी रात बीती थोड़ा सा कुछ खाना था खा लिया ध्यान मग्न है विचार मग्न है ऐसे करते करते महाराज पति और पत्नी ने तीन दिन बिता दिए जब जब मन इधर उधर जाए पत्नी सासू के चित्र को देखती है और पति पिता के चित्र को देखता है सुख वैभव हमसे इनके पास ज्यादा था शरीर का बल भी इनके पास सुविधाएं भी थी खाद्य खुराक भी पुष्टिकर थी फिर भी इनों के जीवन का सार देखो तो कुछ नहीं विषय भोग में तो हम कब तक विषय भोग हम एक दूसरों के शरीरों को नोच के चाट के चूत के कब तक एक दूसरों की बर्बादी करते रहेंगे पति उठा पत्नी को हाथ जोड़ता है कि देवी तू मुझे संसार से बचा पत्नी कहती तो है कि हे देव आप मुझे बताओ बचाओ पति पत्नी होकर तो प्रवेश किया है रूम में लेकिन रूम से जब बाहर निकले हैं तो पति पत्नी नहीं बचे हैं गुरुभाई हो गए एक दूसरे के पोषक हो गए एक दूसरे के उद्धारक हो रहे विवेक से आदमी को वैराग्य आता है योग से आदमी को सामर्थ्य आता है और सेवा से उदारता और प्रेम छलकता है सेवा से उदारता का जन्म होता है प्रेम का जन्म होता है योग से सामर्थ्य का जन्म होता है लेकिन विवेक से ज्ञान वैराग्य का जन्म होता है विवेक जिसके पास है उसके पास योग आ जाता है सेवा आ जाती है प्राप्त वस्तुओं में बेमानी वर्ष हम कहते हैं कि हमारी है प्राप्त वस्तुओं का सदुपयोग प्राप्त विवेक का सदउपयोग प्राप्त जीवन का सदउपयोग करने की कला आ जाए तो हर इंसान सच पूछो कि इतना महान है कि उसकी महानता का वर्णन करने के लिए सरस्वती देवी स्वयं बैठ जाए तो भी थक जाएंगी इतना हर इंसान महान है लेकिन हम लोग अपने विवेक का आदर नहीं करते हैं। अपने समय का उपयोग नहीं कर पाते अंधे विषयों में अंधी दौड़ अंधे संबंधों में अंधी दौड़ अंधे विकारों में अंधी दौड़ लगाकर हम संसार के अंधकूप में पड़ जाते हैं तुलसीदास जी ने कहा अली पतंग मृग मीन गज एक, एक रस आच अली माना बंवरा बंवरा चाहे तो बांस को छेद कर सकता है लकड़ी को छेद चीट सकता है लकड़े में सुराख कर सकता है लेकिन वो कोमल कमलों में संध्या को शाम को प्रवेश करता है सुगंध के लिए कमल के फूल बंद हो जाते सोचता है कोई बात नहीं अभी निकलूंगा अभी निकलूंगा उस स्वाद स्वाद में गंध के पड़ा रह जाता है सुबह आकर हाथी उसे सूंड में लेकर अथवा पैरों तले दबाकर कुचल डालता है मछली कोई खाद्य पदार्थ स्वादिष्ट बंसी में चिपका देते हैं फंसाने वाले स्वाद लेने को जाती है कांटा भिड़ जाता है रिवा, रिवा के प्राण देती है पतंग आंख का सुख लेने के लिए रूप का सुख लेने के लिए दिए के तरफ आता है चोट खाता है, फिर जाता है फिर रिबारिबा के फिर तड़प तड़प के फिर वहीं दिए में जाता और जीवन बर्बाद कर देता है ऐसे कई जंतु जीवन बर्बाद कर रहे हैं वो दिखता भी फिर भी दूसरे जंतु वही दिए में जा रहे हैं क्योंकि बुद्धि नहीं है निजी विवेक नहीं है जंगल में हाथी पकड़ने वाले लोग बड़ी खाई खोदते हैं घास फूस के आथन बना देते हैं नीचे खाई में घास फूस डाल देते हैं हाथी आथन के पीछे अंधा हो जाता है जाता है नजीक में तो खड्डे में पड़ जाता है दो चार दिन भूखा रहता है फिर बंद आ जाता है और जिंदगी भर गुलामी कर कर समझता है मृग आवाज सुनने में इतना तन्मय हो जाता है कान का सुख लेने में फिर शिकारी से उड़ा देता तो एक एक विषय में एक एक सुख में देखने के सुख में चखने के सुख में मछली सुंघने के सुख में बंवरा सुनने के सुख में मृग एक एक विषय के सुख में वो अपना एक एक जीवन नाश कर देते लेकिन जो पांचों इन चीजों के पीछे हे प्रिय सुभद्र पत्नी जो पांच विषयों में देखने का सुगने का चखने का सुनने का और स्पर्श करने का पांचों विषय में जो अपना समय गवाता है उनकी क्या गति होगी आली पतंग मृग मीन गज एक एक रस आंच तुलसी तिनकी कौन गति जिनको व्यापी पांच महाराज घड़ी भर बात होती है चार घड़िया फिर उसी का मनन होता है फिर घड़ी भर कोई बात आती है, चार घड़िया उसका मनन होता है वो नाग महाशय युवराज संसार में प्रवेश करने के लिए तो कमरे में गया था लेकिन निज विवेक जग गया परमात्मा में प्रवेश हो गया हमारे को जरा भक्ति करने का के संयम करने का के ब्रह्मचर्य रहने का निर्णय लेना है कब लेना है कि सफल निर्णय हमारा टिकता नहीं हमने अंदर से निर्णय करने का सोचा नहीं उसीलिए निर्णय टिकता नहीं अंदर से अगर निर्णय पक्का हो जाए निज विवेक का उपयोग करें तो इतना नियम करेंगे इतना जब करेंगे इतना अनुष्ठान करेंगे इतना समय मौन रहेंगे क्यों नहीं हो सकता कि जब आ जाता है बड़का तो मौन भी खोल के जबरो माड़ी पर जाके लड़ाई करेंगे मौन खोल देंगे लेकिन हमारे अहंकार को ठेस न लगे ओम ओ, ओ, ओ। तो निज विवेक का जब हम जिस घड़ी अपने विवेक का अनादर करते हैं विवेक कमजोर बनता है और आवेश जोर मारता है तो हमारी हार हो जाती है और विवेक मजबूत होता है तो आवेश को हम मोड़ देते हैं जब जब दुख हुआ है तो आवेशों के फल से हुआ है जब जब परेशानी हुई है तो अविवेक के कारण हुई है नहीं तो ईश्वर हमें नरकों में डालने के लिए थोड़े नरक बनाए हैं ईश्वर ने हमको नरकों में डालने के लिए थोड़े संसार में भेजा है नरकों में जाने के लिए थोड़े संसार में परमात्मा ने हमको भेजा है परमात्मा ने तो स्व में प्रतिष्ठित होने के लिए तो हमें संसार में मनुष्य रूप का जन्म दिया है लेकिन हम अपने विवेक का उपयोग नहीं कर पाते हैं इसीलिए हम लोग नर्क का रास्ता बना देते हैं जीते जी भी हमारा जीवन नरक जैसा हो जाता है दो रोटी तो खानी है लेकिन जीवन देखो कितना डरावना कितना भय वाला कितना संघर्ष वाला बुढ़ापा कैसे बीतेगा मौत के समय क्या होगा कोई पता नहीं क्योंकि विवेक का दिया जो है न उसको जलाया प्रकाशित नहीं होने दिया विवेक का दिया प्रकाशित करने वालों के करीब हम पहुंचे लेकिन प्रकाशित होने का मौका आया तुम तो टिके नहीं ठहरू फिर जलाएंगे अभी तो मैं अंधेरे में रहने दो तो मजा आता है अरे जला ले जा दिया प्रकाश थोड़ा ले जा भैया प्रकाश बहुत अच्छा है लेने को आ जाएंगे बाबा कथा बहुत अच्छी अच्छा अब दोबारा शिविर में आए भैया आओ चाहे ना आओ लेकिन विवेक का दिया तुम जलाए रखना कृपानाथ कृपा करना बिन सत्संग विवेक न हो सत्संग के बिना विवेक नहीं होता सत्संग में विवेक तो मिलता है लेकिन लेने की हमारी तैयारी भी होनी चाहिए और जो निज विवेक का आदर नहीं करता अपने विवेक का आदर नहीं करता किसी की मृत्यु देखकर अपनी मृत्यु जिसे याद नहीं आती किसी का बुढ़ापा देखकर अपना बुढ़ापा याद नहीं आता किसी का दुख देखकर भविष्य में अपना दुख याद नहीं आता जिसे और किसी फूल का सौंदर्य देखकर उसको सुंदरता देने वाले की जिसे याद नहीं आती किसी बच्चे बच्ची पुत्र पिता का सौंदर्य पति का देखकर उस हर मास को सुंदर बनाने वाले मालिक की याद जिसको नहीं आती समझो उसको अपना निज विवेक का आधार आदरने गंगा किनारे एक गांव था सोमपुरिया वहां एक दंपति रहते थे पति पत्नी ब्राह्मण थे दोनों हरि भक्त थे सत्संग में उनका विश्वास था साधु सन्यासी को देखते तो आदर से उनको प्रणाम करते दो वचन सुनते न पत्नी के हृदय में पुत्र प्राप्ति की कुवासना थी न पति के हृदय में संसार जीवन यापन कर रहे थे एक ऐसा दिन आया पति को कुछ हैजा बैजा होगा हकीम डॉक्टरों की जो कुछ सलाह लेनी चाहिए सब किया पत्नी ने लेकिन उनका शरीर अब, अब चल पड़ेगा अब चल पड़ेगा ऐसा हो गया ब्राह्मणी समझदार थी बुद्धिमान थी उसने सोचा अब खाट खाट पर चल पड़े उससे तो कुछ करना चाहिए चिंतित रहने लगी। इतने में गंगा किनारे यात्रा करते करते कोई दंडी संन्यासी गुजरे वो तो ब्राह्मणी ने अपने पति को संन्यास की दीक्षा देने के लिए बाबा जी को प्रार्थना किया बंदी सन्यासी कहते हैं वो बीमार पड़े हैं बोले महाराज क्या पता कैसे चल दें इससे इनको सन्यास की दीक्षा दे दो साधु होने की दीक्षा दे दो कम से कम दीक्षा से एक ब्रह्म हत्या का पाप तो दूर हो जाएगा सदगति तो होगी साक्षात कर नहीं होगा थोड़ी ऊंचाई तो थो हो जाएगी आपत्तकाल में मृत्यु की घड़ी में भी सन्यास देने की उसके जीवन को तारने की कोई पद्धति है सन्यासी ने देखा कि वास्तव में अब उठे ना उठे कोई पता नहीं पति तो बेहोश था लेकिन दंडी सन्यासी ने उनको सन्यास की दीक्षा दे दी विधि कर दिया सन्यासी तो चलते भाई पत्नी ने बड़े आदर से सेवा की देव योग से उनकी तबियत सुधरने लगी उठ खड़े हुए पत्नी मूर्ति की मूर्तिमंत होकर छाया की नहीं सेवा करती लेकिन पहले जो स्पर्श करके उठाती थी या टच कर देती थी अब वो दूर दूर से सब सेवा करती ब्राह्मण ने पूछा प्रिय इतनी तो सेवा चाकरी करती है अब स्पर्श किए बिना ही सेवा करते क्या बात है कहा कि स्वामी जी आज तक तो बोलते थे पतिदेव स्वामी जी आपकी तबियत जब लथड़ गई थी तो मैंने सोचा इनका सदगति हो जाए इसलिए आप किसी दंडी सन्यासी को प्रार्थना करके मैंने आपको सन्यास दिला दिया पति भी को काम नहीं था सत्संग के संस्कार थे कुछ पुण्यायी थी विवेक जग गए अच्छा तो मुझे दंडी सन्यासी जी से सन्यास दिला दिया है अच्छा किया फिर तो सन्यासी के लिए घर में रहना कास्ट की पुतली को भी नहीं छूना है मैं तेरे छुआन से तो बचूं तूने मेरे को बचाया धन्यवाद माता धन्यवाद माता माता पैर छुपे पैर तो क्या चुना मनी मनी पैर छुपे चले गंगा का किनारे किनारे किनारे किनारे चिक किनारे किनारे चलते चलते चलते जब भूख लगे जरा सा टुकड़ा तो मांग ले गंगा जी में धो डाले खा ले ओम का जाप करें गंगे हर करते करते करते करते 11 दिन के बाद हरि के द्वार में पहुंचे हैं हरिद्वार उस समय इतना भीड़ का नहीं था उससे फिर आगे निकले और कोई संन्यासी महापुरुष की खोज की और उनसे सचमुच में काशाय वस्त्र धारण कर लिए सन्यास ले लिया महाराज सन्यास ले लिया फिर वेद वेदांत को पढ़ने लगे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 दूसरे सन्यासी उनके पास कथा सुनने को आते थे सावन का महीना हो तो ब्रह्मसूत्र चालू कर दे चतुर्मास के महीनों में विचार सागर पंचीकरण आदि वेदांत के ग्रंथ चालू कर देते हुआ क्या कि कई वर्षों के बाद हरिद्वार में कुंभ का मेला लगा बारह वर्ष के बाद हर बारह वर्ष में लगता है घूमते घूमते लगता है कभी इलाहाबाद तो कभी उज्जैन प्रया तो कभी हरिद्वार ऐसे महाराज वो ब्राह्मणी अपनी पड़ोस बहनों के साथ सखियों के साथ कुंभ के मेले में गए और उस सन्यासी की प्रशंसा सुनी और लोगों ने बताया कि वही तुम्हारे पतिदेव बड़े महान आचार्य संत बन गए मतलब पतिदेव गायक है वो तो सन्यासी देव है महाराज और माइया जो दर्शन करने को गई जो ये भूतपूर्व मिसेस भी गई सत्संग की चर्चा चल रही थी जो मायों के झुंड ने प्रवेश किया था उसमें सामने नजर पड़ी कह रहे तू कैसे यहां आ गई माय ने कहा कि स्वामी जी अभी तक आप मुझे भूल नहीं पाए स्वामी जी ने सिर नीचे कर दिया नीचे कर दिया तो कर दिया फिर कभी उठाकर सिर आंख उठाकर किसी को देखा हाथ जो यूं थे बंधे हुए बंधे हुए ही रहे भूख लगती तो कोई खिला दे कोई नहला देखिए तू कैसे आई जो हाथ उठाए थे ना फिर हाथ सकोड़ लिए तो सकोड़े लिए सर नीचे कर दिया तो नीचे कर दिया तीस वर्ष तक ऐसे बिताए मुसलमान भी धर्मियों ने कहीं घूमने जा रहे थे उनके शरीर में घाव कर दिए और डंडा बंडा उनके किसी अंग में डाल दिया और जब अमलदारों को पता चला तो उनका गांव को जलाने का आदेश दे दिया कि ऐसे पवित्र संत से ये जुलम तब ये दो हाथ उनके खुले मना कर दे ऐसे दृढ़ निश्चय लोग हो गए okay. तुलसीदास जी की पत्नी में तुलसीदास का इतना मोह था कुटुंब में कि मुर्दे पर जा रहे थे और पता नहीं कि मुर्दा है जगर टिंगा था उसको पकड़ के खिड़की कूद के गए पत्नी ने कहा इस रात प्रिय तेरे तेरे लिए तूने रस्सी जो टांग रखी थी हलोरे रस्सी टांग रखा था मा, मा टांगे तो <laughs> मैं कोई रस्सी टांग के रखी तुम्हारे लिए क्या देख मैं आ गया तो रस्सी टांग रखी हुए मैंने तो नहीं टांगी दिया किया, प्रकाश किया तो हो टिंगा है उसका सहारा लेकर कूद के आए काम आंध होकर इस मेरे हार्ड मास के शरीर में इतना मोह घुस गया कि मौत का भी तुमको पता नहीं कि मौत खही है इतना अगर भगवान में प्रेम होता तो तुम तो अपना उद्वार कर लेते दूसरों के उद्धार करने वाले हो जाते हाड मास की देह ममा तामे इतनी प्रीति हड्डी मास का ये हमारा शरीर है नक मथे खड़ी देखा रहे जोड़ सला चाहे उन पर भैराव हो गया उसको हार्ड मास की देह मम ता में इतनी प्रीति याते आदि आधी कितनी आधी इससे आदि प्रीति अगर तू भगवान में करते तो हाड मास की देह मम या में इतनी प्रीति इससे आदि जो राम प्रति अवस्य मिटे चल पड़े तो चल पड़े और संत तुलसीदास तु हो जिस क्षण अपना विवेक जगे जिस तरह हम अपने विवेक का आदर करें विवेक तो है लेकिन आदर नहीं करते ना विवेक तो है ये मृत है ये शक्कर है ये अच्छा है ये बुरा है विवेक तो है लेकिन फिर बुरा के लिए विवेक तो कहता है बुरा है लेकिन हम लोग आदर नहीं करते इस पर का रास्ता अच्छा है संयम का रास्ता अच्छा है लेकिन ये अच्छा है ये विवेक से हम जानते हैं लेकिन उसका आदर नहीं करते उसलिए हम लोग फिर चल जाते खैर आप तो नहीं फिसलते होंगे आप तो ज्ञानी होंगे आप तो द्रष्टा रहते ही होंगे साक्षी रहते ही होंगे हमारे जैसे मूड लोग तो फिसल जाते हैं धन में सत्ता में वावाई में लोभ में मोह में काम में क्रोध में मेरा में तेरा में दुनिया भर की गंदगी में हम लोग फिसल जाते हैं ओम, ओम। खाली विवेक हो जाएगे ये मिल गया फिर क्या इतना खा लिया फिर क्या ये खाएंगे ये घूमेंगे ये करेंगे आखिर क्या अरे उस युवान को नाग महाशय को रामकृष्ण वाला नागमाशय भी हो गया वो भी बड़े सच्चन हो गए और ये भी नाग खाली पिता की मूर्ति को देखा है कि मेरे पिता और माता काल के ग्राल में चले गए उन्होंने भी तो ऐसे विषय भोग भोगे हुए और ये धन संपत्ति उनके क्या काम आई कितना कुछ ले गए आम थी शू लई गया ये लोगों आप शू ले गई शू पति पत्नी दोनों के हृदय में विवेक का दिया जग गया फिर बुझे न उसकी सुरक्षा करते रहे सत्संग में हमारे विवेक का दिया जलता है लेकिन हम सुरक्षा नहीं कर पाते इसलिए फिर बुझ जाता है और अंधकार में आ जाते अंधकार में आते जब ठोकर खाते तब फिर बहुत समय गुजर जाता है ठोकर खाते हैं फिर वो कोई सहयोग दे देता है बचा देता है जरा तसली मिलती है फिर देख बुझा जाते हैं, फिर ऐसा जीवन पूरा कर देते ये ठोकर मिलती है ये भी भगवान की दया समझो कृपा समझो भगवान तुम्हें अपना बनाना चाहते हैं तुम्हारे कर्मों को काटना चाहते हैं तभी तुम्हें संत के द्वार तक पहुंचाते ये भी उसकी कृपा है ये भी उसकी रहमत है जन्म जन्म खां पंध कयो मु सतगुरु खे बोले हंध कयो तो विवेक जगता है लेकिन फिर हम उस विवेक के दे का आदर करें ना तो हम कहीं कहीं मन इसीलिए विवेक को जागृत रखने के लिए स्याणी साधक कभी कभी शमशान में जाते अथवा मन ही मन मन को शमशान में पहुंचा देते विवेक का आदर करे तो उससे विवेक से वैराग्य होता है वैराग्य आते ही षठ संपत्ति मोक्ष की इच्छा का प्रागट्य होता है ते चार साधन है विवेक वैराग्य षठ संपत्ति और मोक्ष की इच्छा पहले विवेक आ जाए तो विवेक आया तो वैराग्य आएगा विवेक टिका तो वैराग्य आएगा ही और वैराग्य आया तो षठ संपत्ति प्रकट होने लगेगी शर्त संपत्ति माना क्या शम मन इधर उधर की फालतू बातों में बिन जरूरी बातों में बिन जरूरी देखने में बिन जरूरी सुनने में फिर मन की रुचि नहीं होगी शम होने लगेगा फिर भी इंद्रिया उधर उधर जाए तो आपके मन का इतना प्रभाव होगा कि इंद्रियों को दम लगाओगे मुंह होगा पड़ोस दीवालों पे चित्र देखना उसमें ये फिर इच्छा नहीं लगी, एकांत अच्छा लगेगा शर्त संपत्ति में क्या होगा कि शम सम माना मन का शांत होने में रुचि होगी दम माना इंद्रियों को रोकने की, कम देखना कम सुनना कम शम दम फिर तितीक्षा ईश्वर के मार्ग में गर्मी सर्दी मान अपमान भूख प्यास सहलेगा फिर भी उसे ज्यादा पंच नहीं होगा बहुत सारू मधु चाले नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम श्री राम नो प्रॉब्लम तो शम दम तितिक्षा प्रतीक्षा मान दुख सहने की शक्ति आए हंस हंस के दुख की घड़ियां असुविधाओं को सब को बचा लेगा रिसुआ माथे पलंग जोइे मच्छरदानी जो, जो रूम जो बेड जो नहीं नहीं उसको फिर कोई परवाह नहीं जिसके हृदय में विवेक जगह है जीवन को मूल्यवान समझता है जीवन दाता को जानने वाला समझता जीवन को मूल्यवान समझना एक बात है और शरीर को मूल्यवान समझना दूसरी बात शरीर और जीवन में फासला है जय जय तितिक्षा जैसे उल्टी कर दिया अथवा सुबह पेट खाली करके आए लेटरिन आदि फिर कभी ऐसा थोड़ी सोचते कल पच्चीस तीस रुपए की आइसक्रीम और ये माल मलिदा खाए कितना बढ़िया बढ़िया मैं छोड़ के आया जरा देख के आऊ अथवा वमन किया तो कभी निहार नहीं जाते अरे कितना महंगा महंगा चीज उल्टी हो गये उल्टी क्या फिर छाती फुला के नहीं किसी को कहते कि मैंने तो 22 रुपए का मावा मिठाइया खाई थी और उल्टी कर दिया देखो वो बड़ी चलो मैं दिखाता हूं 22 रुपए का माल ऐसा कभी बोलने नहीं लगता उल्टी कर दिया तो उसके सामने देखने की इच्छा नहीं होती ऐसे जो चीज छूट गई बुराई तो बुराई छूटने का अथवा तो फिर से बुराई लाने का विचार ही नहीं होता वमन की हुई चीज फिर निकलने की इच्छा नहीं होती ऐसे ही उपरती का मतलब है जो बुरी आदत दंडी आदत जो कुछ है विघ्न डालने वाले ईश्वर के रास्ते में वो छूट गई तो फिर फिर से वो लेता नहीं अथवा छोड़ने का उसमें अहम आता नहीं खमा खमा विवेक वैराग्य षट संपत्ति षट संपत्ति में छह साधन है सम दम तितिक्षा तरति ईश्वर प्रणीत जैसे वो गडरिया की बात सुनी वाह प्रभु मोर के रंग बेरंग दे देखता कि एक अंडे में कैसे रंग भरता है वाह प्रभु तेरी लीला। फूल खिलते हैं कि वाह जरा से बीज में पौधा छुपाए और पौधे में फूल कांटों के बीच फूल वाह वाह वाह वाह वा मुंजा साई वाह बोल हिसश्वर प्रणी था ईश्वर की भक्ति करता है और श्रद्धा रहती है उसमें तो शम दम तरती ईश्वर प्रणिता और श्रद्धा ये षट संपत्ति ये तीसरा साधन है विवेक वैराग्य षट संपत्ति चौथा साधन है मोक्ष की इच्छा जैसे तुम्हारा गला गंगा जी में दबा दिया जाए साबरमती के पानी में दबा दिया जाए उस वक्त तुम क्या इच्छा करोगे जिलेबी खाने की इच्छा होगी किसी को पैसा भरने की इच्छा होगी किसी से पैसा लेने की इच्छा होगी किसी को ठपका देने की इच्छा होगी क्या इच्छा होगी अगल से बगल से इधर से उधर से आगे से पीछे जरूर से, से बाहर निकलू ऐसे ये जन्म मरण की भवाटी से बाहर निकलने के सिवा और तुम्हें कोई अच्छा न लगेगा ऐसा मोक्ष की इच्छा जब आ जाएगी तब गुरु का जरा सा उपदेश साक्षात्कार कराने का, का बेड़ा पार। ओम ओम विवेक वैराग्य षठ संपत्ति षठ संपत्ति में शम दम प्रतीक्षा उपरती ईश्वर प्रणिदा और श्रद्धा ये तीसरा साधन हो गया छह मिला के एक और चौथा साधन है मोक्ष की इच्छा नरेंद्र ने रामकृष्ण को प्रार्थना किया कि प्रभु बोध अब दया करोगे अपने हृदय में छुपे हुए परमात्मा को आज तक देखा नहीं दया चलो गंगा किनारे गंगा किनारे गए बोले तैरना तो, तो जानता जरा गोता तो मारो गोता मारा और गर्दन दबा के रख दी जितनी देर दब दबानी चाहिए उतनी देर दबाई फिर छोड़ा भूलम भी श्वास ली अब गुरुजी सामने दूसरा कोई होता तो दिखा देता कि गर्दन कैसे दबाई जाती बोले तो नरेंद्र जरा फिर से गोता मार फिर से मारा तो पहले की अपेक्षा इस बार और थोड़ी सेकंड ज्यादा लगा दी सांस फिर तीसरी बार बोला तो पहली बार से दूसरी बार दूसरी बार से तीसरी बार ज्यादा देर पानी में गला दबा रहा जब छोड़ा तो विवल से होते हुए लंबी सांस ली और जैसा गला दबने से पानी में कोई दबा दे जो अनुभव होता है आपको करना है तो कर सकते साबरमती है, है। नारायण को तो मैं कराता हूं थोड़ा थोड़ा कभी कभी हाँ वो हो जाता रामकृष्ण ने पूछा कि बेटा तीन बार में कौन सी बार तेरे को इच्छा हुई कि, कि कुछ खाऊं कुछ कमाऊं कुछ करूं कुछ ये करूं कुछ एक करूं कुछ ऐस करूं कुछ आराम करूं क्या कोई विचार आया क्यों कि बस बाहर निकली बस ऐसी तीव्रता आ जाए उस समय गुरु जी का जरा सी कृपा साक्षात्कार करा देगी तो ऐसी तीव्रत अला फिर ना हो तो हम बंदे शरीर आदमी इस जलाने वाले शरीर को जो धोखा देता है रुगण हो जाता है सड़ जाता है जल जाता है इस शरीर के लिए तो पलंग सजाता है कमरा लेता है वो करता है पंखा ये वो सब सजा शरीर के सुख के लिए इतनी मजूरी हम लोग कहते हैं लेकिन हृदय की शांति के लिए क्या हमारी कोई तैयारी नहीं और याद रखें हृदय की शांति के बिना शरीर का सुख कोई मूल्य नहीं रखता हृदय की शांति है तो शरीर के सुख की सुविधाओं की ज्यादा जरूरत भी नहीं विवेक की बात है एक सन्यासी स्वामी जी थे विश्वतीर्थ उनका नाम था और जब कॉलेज में पढ़ते थे तो कॉलेज में तो मैनेजमेंट के ग्रुप बनाए जाते ना कोई मैनेजर होता लड़का लड़कियों के भी कोई ऐसे तो किसी लड़की ने कॉलेज के प्रयोग रूम के कोई इंस्ट्रूमेंट के पचास रुपए की वस्तु का बिगाड़ हो गया था और लड़कियों ने मिलकर हरिशरण स्वामी जी का नाम है हरिशरण उसका नाम तो स्वामी जी तो बाद में बने कि फलाने लड़के ने हरिशरण ने बिगाड़ा मैंने नहीं बिगाड़ा बुलाया गया प्रिंसिपल के आगे कि तुमने बिगाड़ा है उन्होंने हां ना कुछ नहीं कहा पचास रुपया जुर्माना पचास रुपये की वस्तु बिगड़ी है पचास रुपये कल ले आना हरी शरण ने लाके दे दी लड़कों को जब पता चला कि हमारा जो बॉस है वो तो गया नहीं प्राइवेटशाला उसने वो इंस्ट्रूमेंट बिगाड़ा नहीं वो तो लड़कियों के सीखने का है उन्हीं ने बिगाड़ होगा जांच की कि उन्होंने बिगाड़ा तो लड़कों ने कहा कि तुम ऐसा करो अपील करो और हम पुरावे साबित कर सकते हैं कि ये गए ही नहीं इन्होंने बिगाड़ा ही नहीं और जिस लड़की ने बिगाड़ा उसको हम जानते हैं तुम्हारे पर षडयंत्र था क्योंकि कई लड़कियां तुम्हें फिसलाना चाहती थी और तुम आंख उठा उनके तरफ देखते नहीं थे उसी लिये वो जल जेलसी हुई न दुखे पेट कु माथू श्री राम चौ तुम इतने स्मार्ट इतने प्रभावशाली इतना ऊंचे और तुम्हारे लिए सब गिगिड़िगिड़ करती और तुम थूकते भी नहीं उनको उसीलिए तुमको बदनाम करने के लिए इन्होंने क्या है इनकी खबर लेने के लिए आप कुछ भी करो हम सहयोग देंगे और अपील करो और आप निर्दोष हैं ये हम साबित करने में हमारे पास सब पुरावे है हरी सर ने कहा देखो पचास रुपए वापस लेने के लिए मैं अपनी मन की शांति नाश करना नहीं चाहता मैं अच्छा हूं निर्दोष हूं ऐसा कहलाने के लिए मैं अपने चित्त को दोषी नहीं बनाना चाहता हूं मारो वाक नहीं हूं निर्दोष छू हूं निर्दोष वो साबित करने फला दोष है फला दोष है एम कर मारे अंदर दोष पारवा पड़ सका क्या, क्या बुद्धि है हरिश्वरण है वास्तव में हरिश्वरण अपनी निर्दोषता सिद्ध करने के लिए किसी पर दोष थोपना पड़ेगा और किसी पे दोष थोपने से मेरा हृदय तो दोषी हो जाएगा मुझे पचास रुपए में अपना हृदय दोषी नहीं करना है भैया इस बात का सहपाठियों पर तो असर पड़ा लेकिन वो जो थीने चिड़िया है जो चेचे गुसमुस कर रही थी उनके जीवन पे भी बड़ा अच्छा असर पड़ा और वो भी बड़ी सज्जन हो गई विवेक जग गया के देखो हमने ऐसा किया फिर भी उन्होंने अपने हृदय की शीतलता को बचाने के लिए सहली मैं आपको ना हो तो आप अरे हम वही करे थे शुरू करवा हम लोग शरीर की सुविधा के लिए अथवा हम निर्दोष है उसके लिए अपने हृदय को दुखी क्यों करें हम अपने विवेक का उपयोग करें अगर दोष हैं स्वीकार तो करके निकाल दें नहीं देखते हैं कि मुझे अभी दिखता नहीं दिखे ऐसी दया करो तो वो सामने वाला दोष माफ कर दे हम लोग अपने हृदय का अपना विवेक जगाए तो अपना हृदय दुखी करने का हम क्यों घाटाते हैं हृदय शरीर को असुविधा मिल जाए इसका मूल्य नहीं है लेकिन हृदय जब, हो, तो हो, जब हो जाता है न तो शरीर के सब सगवड़े बेकार हो जाती है चित्त जब विक्षिप्त हो जाता है हृदय जब दुखी हो जाता है तो फिर तुम्हारा घर तुमको अच्छा नहीं लगता तुम्हारा फर्नीचर तुम्हें अच्छा नहीं लगता हृदय जब बढ़िया है तो फुटपाथ भी तुम्हें अच्छी लगती बगीचा भी अच्छा लगता है धर्मशाला भी अच्छी लगती अरे गंगा की फुटपाथ में भी मजा आता है हृदय में जब शांति आनंद है इसीलिए शरीर की सुविधाओं से 50-25 रुपये से या हजार दो हजार से भी ये चित्र का हृदय की शांति का खजाना ज्यादा कीमती है तो हरीशरण ने पचास रूपये वापस लौटाने के लिए या अपनी निर्दोषता घोषित करने के लिए अपने हृदय को चंचल न किया बोले मेरे हृदय की शांति बनी रहे ठीक है उनके हृदय की शांति का विद्यार्थियों पर विद्यार्थिनियों पर प्रभाव पड़ा और वही हरिशरण बाद में स्वामी जी हो गए संन्यासी हो गए क्योंकि कॉलेज लाइफ में जिसका इतना विवेक है वो फिर किचड़ में कब तक रहेगा बिना कुटनीति के संसार का व्यवहार ग्रस्थी जीवन का व्यवहार चलना जरा कठिन सा लगता है गृहस्थी जीवन कुटनीति के सिवा दगाबाजी के सिवा आजकल पाया नहीं जाता लेकिन कोई कोई ग्रस्थी होते हैं ऐसे जो साधुओं को भी कुछ साधुताएं की याद दिला दे ऐसे ग्रस्थी भी हो गए सेठ मनोहर दास पंजाब के एक संत थे उनका नाम तो पता नहीं शरीर पंजाब का था सन्यासी थे स्वभाव विनोदी प्रसन्न चित्त खुश दिल रहने वाले थे कभी किसी गांव कभी किसी नगर कभी किसी नगर भिक्षा मांग ली खा लिया अपना एकांतमेंट तंबू बंबू में रहे कहीं भी रहे धर्मशाला उनकी आदत थी कि, कि कबर है कबर रिक्शा मांगते फिर बोलते कबर है कबर जो भी कोई मिल जाता कोई भी बातचीत करते तो बीच बीच में ऐसा बोल देते कबर है कबर भाई कबर आए कबर आए कुबेर गए तो भी पूछा कबर है नगर गए तो कबर है साबरमती गए रिक्शा लेने के कबर है वारेज गए के कबर आए वह नगर के कबर आए वह बरोरा तो कबर आए जहां भी गए समझो कबर है कबर सेठ मनोहर बड़े भारी सेठ वो गुणी भी थे कुछ ज्ञानी भी थे कुछ महात्माओं का संग किया था और प्रतिदिन अपने निज विवेक का आदर करके अंतर्मुख होते थे महात्मा विक्षा लेने आए हैं और पूछते कबर है सेठ ने सोचा महात्मा ये कबर है बोलते हैं चर्चा चल रही नगर में और तो खुश रहते मस्त हैं लेकिन महात्मा बोलते कबर है कबर है सेठ जी चुप होकर जरा शांत हो गए निज विवेक में तो महात्मा का कबर है कहने का जो कई वर्षों का चर्चा चल रही थी उसका आशय वो उस सेठ मनोहरदास समझ गए मनोहरदास आए बोले बाबा जी क्या ढूंढते हो ये कबर है कबर महाराज मुर्दा है मुर्दा तो महात्मा ने अपने और इशारा करते हुए मतलब ये मुर्दा है सेठ जी ने घर की ओर इशारा करते हुए कि ये कबर है बाइक दे सौदा बन गया मुर्दा भी हो और कबर भी हो तो फिर दफनना है और क्या करना है वो पंजाब के अटे कटे संत घर में प्रविष्ट हो गए शेख जी ने उनके रहने के सोने के खाने की सारी सुविधा कर दी बारह साल तक उस बंगले से बाहर नहीं निकले जय जय मुर्दा बाहर कैसे निकले खबर ठीक मिल गई कोई डिस्टर्ब करे नहीं टाइम सर भोजन छोड़ जावे जैसे जैसे मौन मंदिर में होता है पूरी सुविधा कर दी सेठ जी ने 12 वर्ष तक वो महात्मा रहे एक दिन वो मनोहरदास सेठ जाने माने थे प्रसिद्ध सेठ थे धनवान थे गुणी थे उनके घर चोराए महाराज पहले के जमाने में तो सुवर्ण के सिक्के ही रहे जवाहर घर में ही रखते थे डिपॉजिट फॉल्ट नहीं होता था जैसे सब था सामान डाका डाल के पेट का डाकू ले गए सिपाही पीछे पड़े और भय के कारण उन्होंने वो सारा का सारा सामान किसी कुएं में फेंक दिया और भाग गए महात्मा को पता चला कि 12 साल जिसके पास रहे जिसकी इतनी सुविधाएं ली हैं इतना अन्न खाया कभी चू तक नहीं कहा और कभी कोई संसार का प्रश्न नहीं पूछा कोई प्रॉब्लम नहीं पूछा क्योंकि मैं कबर मांगता था और वास्तव में कबर बना के रखी मेरे लिए नहीं तो कोई हल्की बुद्धि के आदमी चार पैसे की सेवा करते हैं तभी सिर खपाते आदलू कर लो छह महीना सेवा करेंगे तो पचास सौ प्रॉब्लम ला के सिर्फ मरेंगे के लो महाराज हमारे सेवा का बदला लाओ अरे प्रणाम करेंगे तब भी, भी कुछ ना कुछ होगा कह लाओ जरे जरो टाइप के चेले होते कई कई मच्छर टाइप के होते अगले इतवार को सुना चौदह किस्म के होते हैं श्रोता उसमें एक होता है वास्तविक श्रोता बाकी तो वक्ता को बुढ़ा बनाने के होते हैं सर के जरो टाइप के के कोई कौए टाइप के कोई शीला टाइप के महाराज सेठ ने महात्मा ने सोचा कि इतना साल हो गया कभी कोई प्रॉब्लम नहीं पूछा नहीं तो घर गृहस्थी में तो कुछ न कुछ आता होगा जय जय ऐसा जो सेठ 12 साल सेवा किया उसका धन माल चला गया इसको सेठ को बेचारे को मदद करना चाहिए महात्मा थे 12 साल जो कब्र में बैठा है उसकी तो धारणा शक्ति का प्रभाव भी होता है जांच करते करते उसी कुए पे पहुंच गए और अपनी लंगोटी का चित्रा थोड़ा फाड़ के कुए की जो गरड़ी होती है, पानी की। वहां बांध के आए और जाके सिपाहियों को बताया कि फलानी फलानी जगह पर कुआ है और जहां लंगोटी का टुकड़ा बंधा है उसी कुए में सब माल पड़ा है पुलिस के अफसरों ने पुलिस के सिपाहियों के आदमी ने खोजा निकाला सब माल सेठ के घर पहुंचा सेठ मनोहर ने ये सारी घटना सुनकर सोचा कि बाबा जी ने पूछा था कबर है कबर है अब माल मेरा गया और बाबा जी को इतनी चिंता आई कि वो फिर खोजते खोजते कुएं तक पहुंचे और वहां निशाना मार के जाके सिपाहियों को बताया मेरा माल ला के रख दिया मालूम होता है कि बाबा जी के वैराग्य में कोई ठंडक आ गई सेठ मनोहर सोच रहे हरि एक दिन सुबह बड़े अदब से कहते हैं कि स्वामी जी आज से 12 साल पहले आपने पूछा था कबर है कि कबर मैंने कहा मुर्दा है कि मुर्दा कहां है आपने बताया अब बताओ कबर सच्ची के मुर्दा सच्चा महाराज तो थे महात्मा तो थे विवेक जग गया सेठ को प्रणाम करके चल दिया फिर किसी गांव में एक दो बार भिक्षा नहीं मांगी किसी घर पर सतत जी सेठ का अन्न खाते हैं इसीलिए तुम्हारे मोटेराह के आश्रम में बड़ा अच्छा नियम है कि किसी व्यक्ति का सतत किसी व्यक्ति का भंडारा नहीं साधक सेवा करते चूरण बनाते कोई करते कोई करते बिछाते अपना भाग्य का थोड़ा बहुत खाते बाकी हरि जय जय तो महात्मा किसी घर से दो बार भिक्षा नहीं लिया और किसी गांव में ज्यादा दिन नहीं ठहरते जाओ विवेक जग जाए जिन कारण हमारा पतन होता है जिन कारण हम क्रिया में प्रवृत्तों के पश्चाताप करते हैं तो पश्चाताप के बाद निर्णय कर देंगे ये नहीं करेंगे अब विवेक को फोर्स देते जाएं। महान बन जाएंगे लेकिन हम अपने विवेक का आदर नहीं करते सच्ची बात है और विवेक का आदर नहीं करने वाले व्यक्तियों के वातावरण में रहते हैं और ऐसी पवित्र कथाएं चर्चाएं सुन नहीं पाते और सुनते हैं तो याद रख नहीं पाते और याद अगर रखें तो फिर फिर तो महाराज बेड़ा पार हो जाए घड़ी भर के लिए इन्हीं विचारों में तन्मय रहेंगे ओम ओम ओम